मुंडक शांक्य खंड खंडद मोक्ष का स्वरूप किंज मोक्ष काले तथा मोक्ष काल में गता कला पंचदश्रतिष्ठा देवास्व प्रतिदेवतासु कर्माण विज्ञानमच आत्मा परे व्यकी भ प्राणादि पंद्रह कलाएँ देहारंभक तत्व अपने आश्रयों में स्थित हो जाती है चक्षु आदि इंद्रियों के अधिष्ठाता समस्त देवगण अपने प्रतिदेवता आदित्यादि में लीन हो जाते हैं तथा उसके संचितादि कर्म और विज्ञानमय आत्मा आदि सब के सब पर अव्यय देव में एक ही भाव को प्राप्त हो जाते हैं या देहारंभि कलाद्यास्ता स्वाम स्वाम प्रतिष्ठा गता स्व स्व गता प्रतिष्ठा इति द्वितीया पञ्चदश पंचदस पंचदसा या अत्यश्न परिपठिता प्रसिद्धा दवास्श्रयाचुरादी सर्वे प्रतिदेवता स्वाद इत्यादि गता भवती जो देह की आरंभ करने वाली प्राणादि कलाएँ हैं वे अपनी प्रतिष्ठा को पहुँचती अर्थात अपने अपने कारण को प्राप्त हो जाती है इस मंत्र में प्रतिष्ठा यह द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है पंद्रह प्रसिद्ध कलाएँ जो प्रश्नोपनिषद के अंतिम षष्ठ प्रश्न में पढ़ी गई है तथा देह के आश्रित चक्षुओ आदि इंद्रियों में स्थित समस्त देवता अपने प्रतिदेवता आदिदि में लीन हो जाते हैं ऐसा इसका तात्पर्य है यानी च मुमुक्षुणाकृता अप्रवित्त अप्रवृत्तफला प्रवित्त फलाना उपभोगे नैव नाव क्षीयमाणवाद विज्ञानमया विज्ञानमय विज्ञानमयश्चात्मा सूर्यादी प्रतिबिंब सूरिया प्रतिबिंबवदी प्रभभेदेश कर्मण तत्फला सह तेन विज्ञाननात्मना अतो विज्ञानमयो विज्ञान विज्ञानम विज्ञाना तेती कर्मी विज्ञान आत्मोपाद्य पने सति परे व्यय नन्ते क्षे ब्रह्मण्या काशकलपेज जरे मृते भये पूर्वे न परे नंतरे बाह्ये दिए विश्व शांवके विशेषता गतिकते जलाध्याधारापनयन इव सूरिया प्रतिबिंबा सूर्य घटाद्यपनय से घटाद्या तथा मुमुक्ष के लिए मुमुक्ष के किए हुए अप्रवित्त फल कर्म क्योंकि जो कर्म फलोन्मुख हो जाते हैं वे उपभोग से ही छीन होते हैं और विज्ञान में आत्मा जो अविद्या जनित बुद्धि आदि उपाधि को आत्मभाव से मानकर जलादि में सूर्यादि के प्रतिबिंब के समान यहां देह भेदों में प्रविष्ट हो रहा है उस विज्ञान में आत्मा के सहित परब्रह्म में लीन हो जाते हैं क्योंकि कर्म उस विज्ञान में आत्मा को ही फल देने वाले हैं अतः विज्ञान में का अर्थ विज्ञान प्राय है ऐसे वे संचितादि कर्म और विज्ञान में आत्मा सभी उपाधि के निवृत्त हो जाने पर आकाश के समान पर अनंत, अक्षय आज, अमृत अभय अपूर्व में एक रूप हो जाते हैं, अविशेषता अर्थात एकता को प्राप्त हो जाते हैं जिस प्रकार की जल आदि आधार के हटा लिए जाने पर सूर्य आदि के प्रतिबिंब सूर्य में तथा घटाद आदि के निवृत्त होने पर घटा का सादी महाकाश में मिल जाते हैं ब्रह्म प्राप्ति में नदी आदि का दृष्टान्त किसनमान समुद्री अस्त गति नामे विहाय तथा विद्वाम विमुक्ता परा परम पुरुष मुपैति दिव्य जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में अस्त हो जाती है उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त होकर परात्पर पुरुष को प्राप्त हो जाता है यहा नद गंगाद्या समुद्रे समुद्रम प्राप्त दर्शनम अविशेषात्म भाव गापनुवती नाम, नाम रूपे विहाय तथा विद्याम विमुक्त संविद्वान्न पराधक्षरा पूर्वोक्ता परम दिव्य पुरुषम यथोक्त लक्षण उपैति उपगछति जिस प्रकार बहकर जाती हुई गंगा आदि नदियां समुद्र में पहुंचने पर अपने नाम और रूप को त्याग कर अस्त अदर्शन यानी अविशेष भाव को प्राप्त हो जाती है उसी प्रकार विद्वान नाम रूप से मुक्त हो अक्षर अव्यात से भी पर उपर्युक्त लक्षण विशिष्ट पुरुष को प्राप्त हो जाता है ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही है नु श्रेयसनेके विघ्ना प्रसिद्धा अतः क्ले अन्नतमान्यन वैवादीना चौ ब्रह्मविदप्यना मृत्य गति न्रह्म शंका कल्याण पथ में अनेकों विघ्न आया करते हैं यह प्रसिद्ध है अतः क्लेशों में से किसी न किसी के द्वारा अथवा किसी देवादि द्वारा विघ्न उपस्थित कर दिए जाने से ब्रह्मवेत्ता भी मरने पर किसी दूसरी गति को प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म को ही प्राप्त न होगा न विद्यव सर्व प्रतिबंध अविद्या प्रतिबंध मात्रो ही मोक्षो हो नान्य प्रतिबंध नित्यवाद आत्मभूतत्वाच तस्मात् समाधान नहीं विद्या से ही समस्त प्रतिबंधों के निवृत्त हो जाने के कारण ऐसा नहीं होगा मोक्ष केवल अविद्याप प्रतिबंध वाला ही है और किसी प्रतिबंध वाला नहीं है क्योंकि वह नित्य और सबका आत्मस्वरूप है इसलिए स यो हई तत्परम ब्रह्म भेद ब्रह्म ना स्रह्मवित कुल ही भवती तरति शोकम तरति पापम गुहाग्रंथिभ्यो विमुक्त मृतो भवती जो कोई उस पर ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है उसके कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं होता वह शोक को तर जाता है पाप को पार कर लेता है और हृदय ग्रंथियों से विमुक्त होकर अमृत प्राप्त कर लेता है स यह ब्रह्म सचिदोक तत्परम ब्रह्मवेद साक्षादमेवास्मी स सा नान्या्यातिम गैर ब्रह्म प्राप्तिम प्रति न शक्यते कर्तुम आत्मा भवति तस्मात ब्रह्म विद्वान ब्रह्म इस लोक में जो कोई उस परब्रह्म को जान लेता है वह साक्षात मैं ही हूँ ऐसा समझ लेता है वह किसी अन्य गति को प्राप्त नहीं होता उसकी ब्रह्म प्राप्ति में देवता लोग भी विघ्न उपस्थित नहीं कर सकते क्योंकि वह तो उनका आत्मा ही हो जाता है अतः ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है किमच नाश्य विदुषो ब्रह्मत्त्कुले किंच तरति शोकमने वैकल्वन मानस सन्ताप जीवन्नेक्राति तरति पापम धर्माधर्माख्यम गुहाग्रंथिभ्यो हृदया विद्याग्रंथिभ्यो विमुक्त संवृत्तों में विद्यते हृदयग्रंथि तथा इस विद्वान के कुल में कोई अभ्रम्भवित नहीं होता और यह शोक को उत्तर जाता है अर्थात अनेकों इष्ट वस्तुओं के वियोग जनित संताप को जीवित रहते हुए ही पार कर लेता है तथा धर्माधर्म संज्ञक पाप से भी परे हो जाता है फिर विद्या ग्रंथियों से विमुक्त हो अमृत हो जाता है जैसा कि भिद्यते हृदय ग्रंथि इत्यादि मंत्रों में कहा ही है विद्या प्रदान की विधि अथेदानीम ब्रह्म विद्या संप्रदान विध्योप्रदर्शनोपस घर क्रियते तदनंतर अब ब्रह्म विद्या प्रदान की विधि का प्रदर्शन करते हुए इस ग्रंथ का उपसंहार किया जाता है तदेतदाभ्युक्तम यही बात आगे की ऋचा ने भी कही है क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुह्वत एकद्धय तेजाव ब्रह्म विद्या शिरो वृते वेद्युचैनम जो अधिकारी क्रियावाण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ और स्वयं श्रद्धापूर्वक एक नामक अग्नि में हवन करने वाले हैं तथा जिन्होंने विधिपूर्वक शिरोवृत का अनुष्ठान किया है उन्हीं से यह ब्रह्म विद्या कहनी चाहिए तदेत विद्या संप्रदान विधान मृचा मंत्रेण अभ्युक्त अभिप्रकाशित यह विद्या संप्रदान की विधि आगे की ऋचा यानी मंत्र ने भी प्रकाशित की है क्रियावंतों यथोक्त कर्माष्ठान युक्ता श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा अपरस्म ब्रह्मण्युक्ता पर्रह्म बुभुत्सव स्वयं कर्षिना जुह्वते जुह्वती श्रद्धयत श्रद्धा सतो येषा संस्कृता पात्रभूता ब्रह्म विद्या ब्रूयात शिरोवृत शिस्णलक्षण यथाथर्वण वेदव्रत प्रसिद्धम् ययस्तु विधिवद्यथा विधानम तेसा बेवचा जो क्रियामान जैसा ऊपर बतलाया गया है वैसे कर्मानुष्ठान में लगे हुए श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ यानी अपरब्रह्म में लगे हुए और परब्रह्म को जानने के इच्छुक तथा स्वयं युक्त होकर एक नामक अग्नि में हवन करने वाले हैं उन्हें शुद्ध चित्त एवं ब्रह्म विद्या के पात्रभूत अधिकारियों को यह ब्रह्म विद्या बतलायनी चाहिए जिन्होंने कि सिर पर अग्नि धारण अग्निधारण कर्णारूप सिरोव्रत का जैसा कि अथर्ववेदियों वेदियों का वेदव्रत प्रसिद्ध है विधिवत शास्त्रोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान किया है उन्हीं से यह विद्या कहनी चाहिए उपसंहार तदैत सत्यमृतरंग पुरोवाच नमः नमः उस इस सत्य का पूर्व काल में अंगिरा ऋषि ने सोनक जी को उपदेश किया था जिसने सिरोव्रत का अनुष्ठान नहीं किया वह इसका अध्ययन नहीं कर सकता परमर्षियों को नमस्कार है परमर्षियों को नमस्कार है तदेतक्षरम पुरुषम सत्य सत्य ऋषिंगिराना नाम पुरा पूर्व सौनकाय विधवतुपसन्नायत उवाच तद्वनों विधुवत श्रेय मुखाथतुपसन्नायदी नैतद्रंथ रूप अचीर्णव्रत चरित्रतप्यधीते न पठति हि विद्या विद्याफलाय संस्कृता भवती थी उस इस अक्षर पुरुष सत्य को अंगिरा नामक ऋषि ने पूर्वकाल में अपने समीप विधिपूर्वक आए हुए प्रश्नकर्ता सौनक जी से कहा था उनके समान अन्य किसी गुरु को भी उसी प्रकार अपने समीप विधिपूर्वक आए हुए कल्याणकामी मुमुक्षु पुरुष को उसके मोक्ष के लिए उसका उपदेश करना चाहिए या इसका तात्पर्य है इस ग्रंथ रूप उपदेश का अचीर्ण व्रत पुरुष जिसने कि सिरोव्रत का आचरण न किया हो अध्ययन नहीं कर सकता क्योंकि जिसने उस व्रत का आचरण किया होता है उसी की विद्या संस्कार संपन्न होकर फलवती होती है समाप्ता ब्रह्म विद्या सा येभ्यो ब्रह्मादिभ्य पारंपर्यक्रमेण संप्राता तेभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः परमं ब्रह्म साक्षा दृष्टवन्तो ये ब्रह्मा गत, गत ते ब्रह्माद नमः परस्ते भूय नम दिर्वचनमार्थ च चहाँ ब्रह्म विद्या समाप्त हुई जिन ब्रह्मा आदि से परस्पर परंपरा क्रम से प्राप्त हुई है उन परम ऋषियों को नमस्कार है जिन्होंने परम ब्रह्म का साक्षात दर्शन किया है और उसका बोध प्राप्त किया है वे ब्रह्मा आदि परम ऋषि हैं उन्हें फिर भी नमस्कार है यहाँ नमः परम ऋषिभ्यों नम परम ऋषिभ्य यह दुरक्ति ऋषियों के अधिक आदर और मुंडक की समाप्ति के लिए है किथर्वेदीय भाष्ये तृतीय मुण्डके द्वितीय खण्डः समाप्तम् इति मुंडके द्वितय खंड सदम तृतीय मुंडकोविंद परमहंस प्रज्र परवराजकाचार्यीमद्शंकर समाप्तम् हरी ओं भद्रम कर्णे शृणुजा देवा भद्रम पश्येम्षीज्त्रस्रंगे तोनोभ व्यसेंही दिवित यदा स्वस्ति न इंदो वृद्धस्रवा स्वस्ति न पूछा विश्वदा स्वस्ति साक्षनेति बृहस्पतिदा ओ शांति शांति शांति हरि ओम तस्त